ईश्वरो त्मे मूर्ति विभागिने व्योमद्याय दक्षिण नम शांति पारिमंडल्य कह गया पारिमंडल शब्द का निष्कृष्ट अर्थ क्या कहा गया फिर अणुपरिमाण अणु का अर्थ परमाणु और ये दोनों का परिमाण किसी का कारण नहीं होता है परिमाण दूसरा परिमाण का असामवा कारण होना चाहिए जैसे तंतु रूप पट रूप का असामवा कारण होता है कपाल परिमाण घट परिमाण का असामवायिक कारण होगा इसी प्रकार की जो पारिमांडल्य है अर्थात तो परमाणु का परिमाण वो भी दियोणुकों का परिमाण का असामवायिक कारण होना चाहिए किंतु तो नहीं होता है होने से क्या हानि हो जाएगा अणुतर हो जाएगा और को से अगर तो, का आरंभ होगा तो को का परिमाण अणुतम हो जाएगा तो फिर प्रत्यक्ष नहीं होगा इसलिए परमाणु परिमाण द्योणुक परिमाण का कारण नहीं होगा तो दौणुक परिमाण का असमवाय कारण फिर किसको मानेंगे संख्या आगे पारिमांडल्य भिन्ना नाम का तो उसका अर्थ मूल में फिर कहते हैं केवल पारिमाण्डल्य नहीं परम महत परिमाणम अतिद्रिय सामान्य विशेषाच बोध्या परमहत परिमाण ये भी किसका कारण नहीं होगा अतिय सामान्य अर्थात अतिद्रिय निष्ठ सामान्य भी किसका कारण नहीं होगा और विशेषाह नित्य द्रव्य में रहने वाले विशेष ये भी किसका कारण नहीं होंगे तो परिमंडल के साथ ये तीन मिलकर के चार किसका कारण नहीं होंगे आगे दिनकरी में आपने कह दी कि ये चार किसका कारण नहीं होंगे इसके लिए पूर्वपक्ष शंका दिखा रहा है ननु योगी प्रत्यक्षे विषय पारिमांडल कारण पारिमांडल्य भिन्ना नाम इतिम योगी प्रत्यक्ष में योगी को पारिमांडल्य का भी प्रत्यक्ष होता है अर्थात परमाणु का परिमाण ये भी योगी को प्रत्यक्ष होगा घट का परिमाण हमको प्रत्यक्ष होगा हो जाएगा किंतु परमाणु का परिमाण यह प्रत्यक्ष नहीं होगा किंतु योगी को प्रत्यक्ष होगा तो प्रत्यक्ष होगा, जब घट का प्रत्यक्ष होता है यह प्रत्यक्ष के प्रति घट भी कारण होता है विषयता कारण होगा इसी प्रकार की योगी को पारिमंडल्य का प्रत्यक्ष होगा तो पारिमांडल्य भी कारण हुआ, योगी प्रत्यक्ष पारिमंडल्यपी विषय विधया विषय रूपेण कारण इसलिए पारिमांडल्य भी कारण हुआ तो पारिमांडल्य भिन्न नाम ये जो आप कहे अयुक्तम ये बात ठीक नहीं हुआ पारिमांडल्य भी कारण हुआ किसके प्रति कारण हो जाएगा प्रत्यक्ष के प्रति पारिमांडल्य का प्रत्यक्ष होगा ये योगी को प्रत्यक्ष होगा योग जो प्रत्य, प्रत्यक्ष कहेंगे ये अतः मुक्तावली में इदम अपनी जो पारिमांडल्य भिन्ना नाम कारणत्व तो अर्थात पारिमांडल्य कारण नहीं होगा ये कहा जाता है इदमअपि योगी प्रत्यक्षे विषय से न कारणत्व इसको मान करके ये बात कहा जाता है योगियों को प्रत्यक्ष होने के लिए विषय कारण नहीं होगा सामान्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष होने के लिए विषय कारण होगा इधर योगियों को प्रत्यक्ष होने के लिए विषय कारण नहीं होगा इदम अभी इसके ऊपर दो नंबर टिप्पणी दिया है ये पुस्तक में तो वहा तु चरणाम हो गया च और तु में विपरीत होना चाहिए चतुर्णाम उसमें ठीक है अच्छा तो यह बात जो कहा गया ना ना वो तो टिप्पणी एक दे दिया चार हो गए ना मूल में कहा था पारि मांडल्य और मुक्ताबली में आगे कह दिया महत परिमाण अतिद्रिय सामान्य विषय शास्य मिलकर के चार हो गए ये चार किसके प्रति कारण नहीं होते हैं तो योगी प्रत्यक्ष में विषय कारण नहीं होते हैं तभी तो पारिमांडल्य किसके प्रति कारण नहीं होगा नहीं तो अगर योगी प्रत्यक्ष में विषय कारण होगा योगी को जब पारिमांडल्य का प्रत्यक्ष होगा तो पारिमांडल्य विषय कारण बन जाएगा यह बात दिनोकरी में स्पष्ट करते हैं योगी का प्रत्यक्ष के लिए विषय कारण नहीं होते हैं उसमें प्रमाण देते हैं राम में देखिए प्रतीक दिया है यथाइति वो पंक्ति जहाँ से आरंभ होता है ननु योगी प्रत्यक्षे विषय से कारण तो अभाव योगी को प्रत्यक्ष होने के लिए विषय कारण नहीं होता है इत का युक्ति इस विषय में क्या युक्ति है क्यों योगी को प्रत्यक्ष होने में विषय कारण नहीं बनेगा इसके लिए दिनकरी में कहते हैं यथा योगज धर्मेन अतीत अनागत विषयकं प्रत्यक्ष तथा विद्यमान विषयकम अर्थ योगी को अतीत अनागत विषय का भी प्रत्यक्ष हो जाता है तो वो विषय तो विद्यमान नहीं है योग ज धर्मेण ये योग योग करने से जो धर्म पुण्य होता है उसका बल से अतीत अनागत विषय कंक प्रत्यक्ष अतीत अनागत विषय को अतीत अनागत को विषय करने वाले जो प्रत्यक्ष हो जाता है तो अतीत अनागत विषय प्रत्यक्ष तो विषय विद्यमान है क्या नहीं है विषय नहीं होने पर भी अगर योगी को ज्ञान होता है तो वर्तमान विषय में भी क्यों विषय चाहिए तो कहते हैं तथा विद्यमान विषय कम विद्यमान विषय का प्रत्यक्ष उसमें भी विषय के बिना विषय के साथ सन्निकर्ष नहीं होकर के भी ज्ञान हो जाएगा इसलिए पारि योगी प्रत्यक्ष के लिए विषय बनना आवश्यक नहीं है यह एक बात हुआ दूसरा बात मूल में कहते हैं मुक्तावली में अर्थात ये जो चार चीज कारण नहीं बनते हैं उसमें योगी प्रत्यक्ष में विषय कारण नहीं होता है ये एक अभिप्राय रख करके कहा गया नहीं तो पारिमांडल्य भी कारण हो जाएगा योगी प्रत्यक्ष में कारण हो जाएगा तो यह मन में रख करके कि योगी प्रत्यक्ष में विषय कारण नहीं होता है और दूसरा चीज मन में रख के कहा जाता है ज्ञा मानंग न प्रत्याशक्ति जैसे लौकिक प्रत्यक्ष होता है उसमें विषय और इंद्रिय संकर्ष होगा अगर चक्षु के द्वारा घट का प्रत्यक्ष होगा सन्निकर्ष क्या होगा चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने सन्निक संयोग हा। और चक्षुषा घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय और रूपत्व समवाया शब्द समवाया शब्दत्व सम्वेत समवाय और अभाव प्रत्यक्ष के लिए विशेषण विशेष्य भाव ये सब सन्निकर्ष ये इसको लौकिक सन्निकर्ष कहते हैं इसी प्रकार के अलौकिक सन्निकर्ष भी तीन कहा गया तो प्रथम हो गया सामान्य लक्षणा सन्निकर्ष अर्थात सामान्य ही सन्निकर्ष बन जाएगा जिस समय में महानसम में व्याप्ति ग्रहण करता है धूम और बन्ही के बीच में उस समय में वहाँ धूमत्व का भी ज्ञान होता है तो अलौकिक सन्निकर्ष अर्थात सामान्य अर्थात धूमत्व ये भी सन्निकर्ष है तो धूमत्व सन्निकर्ष किसका किसका बीच में होगा कहते हैं धूमत्व कहाँ रहेगा धूमत्व तो कहाँ रहेगा कितने धूमों में सकल धूम में तो ये सकल धूम निष्ठ जो धूमत्व ये चक्षु और धूमों का बीच में सन्निकर्ष बन जाएगा बनने से महानसम में व्याप्ति ग्रहण होने का समय में सकल धूमों का ज्ञान होगा इसको कहेंगे अलौकिक सन्निकर्ष सामान्य लक्षणा से कहते हैं और सकल बंधित्व तो का भी ज्ञान हो रहा है महानसम में बन्ही तो, तो सन्निकर्ष से सकल बनि का ज्ञान हो जाएगा अर्थात सकल धूम सकल बनि का बीच में व्याप्ति ज्ञान होता है तो इस प्रकार की अगर अस्वीकार नहीं करेंगे न्यायिक लोग कहेंगे आप महानस्य बन्ही धूम में व्याप्ति देखेते हैं अभी पर्वतीय धूम में तो व्याप्ति ग्रहण नहीं हुआ है तो कैसे ये पर्वतीय बन्ही का अनुमान कैसे करेंगे ये सब तर्क वो देते हैं तो ये ज्ञान लक्षणा सन सामान्य लक्षणा सनिकर्ष से सकल धूम का ज्ञान होता है तो इस विषय में कहते हैं कि अगर सामान्य लक्षणा सनिकर्ष से ये सकल इसका ज्ञान होगा इस विषय में ज्ञायमान सामान्य न प्रत्याशती महानस में धूम तो ज्ञामान हो रहा है ज्ञायमान अर्थात वर्तमान कालिका जिस समय महानस में वो धूमा देख रहा है तो धूम में रहने वाला धूमत्वम, तब तो वो ज्ञामान हो रहा है ऐसे प्राचीन लोग कहते हैं कि ज्ञामान सामान्य ये ज्ञान लक्षण सन्विक है और नब्बे लोग कहेंगे ज्ञायमान सामान्य नहीं सामान्य का ज्ञान सामान्य ज्ञाय मान हो रहा है और वो सामान्य चक्षु और द्रव्य का बीच में धूम का बीच में सन्निकर्ष हो रहा है नब्बे लोग कहेंगे वो सामान्य सन्निकर्ष नहीं हो रहा है वो जो सामान्य का ज्ञान हो रहा है ये ज्ञान ही आपका चक्षु और सकल धूम का बीच में सन्निकर्ष होगा प्राचीन लोगों का हो गया ज्ञाय सामान्यम शनिकर्ष नब्बे लोग कहेंगे की सामान्य से ज्ञानम शनिकर्ष इस प्रकार की धोमत है यहाँ प्राचीन मतों को लेकर के कहा जाता है कि ग्रंथ प्राचीनों का अनुसार है इसलिए प्राचीन लोग कहते हैं कि ज्ञायमान मान सामान्य ये अलौकिक सन्निकर्ष है यहां कहा जाता है तो ग्यायमान सन्निकर्ष अगर ये अलौकिक सन्निकर्ष है अर्थात है कि ये सामान्य का ज्ञान होगा नहीं तो ज्ञाय मान कैसे होगा अगर सामान्य का ज्ञान होगा तो सामान्य विषय बनेगा सामान्य अगर विषय बनेगा आपने कहते हैं कि ये अतन्द्रिय सामान्य ये कभी कारण नहीं बनेंगे और इधर ज्ञामान सामान्य जो है अर्थात वो सामान्य कारण बन रहा है तो इसलिए यह जो कह दिया अतीन्द्रिय सामान्य विषय नहीं बनेंगे ये ये मानकर के कि ज्ञा सामान्य प्रत्याशित नहीं है नहीं तो वो भी ज्ञायमान होता है तो वो भी कारण बन जाएगा तो वो कारण बनेगा किसके लिए कहते हैं कि सन्निकर्ष के लिए अलौकिक सन्निकर्ष के लिए, कर सके लिए सामान्य ज्ञायमान ज्ञायमान सामान्य अलौकिक सन्निकर्ष के लिए कारण बनेगा और आप कहते हैं कि अतन्द्रिय सामान्य कारण नहीं बनते हैं कैसे नहीं बनेगा कारण तो बन रहे ये इसके लिए स्पष्ट कर रहे हैं आगे टीका में देखिए नु ज्ञा मान सामान्य प्रत्याशक्तिकेना अभी ज्ञायमानो सामान्य प्रत्याशक्ति हुआ प्रत्याशक्ति प्त्त्त्त्त्त्त्त का अर्थ सनिकर्ष जैसे चक्षु और घट का बीच में सन्निकर्ष होता है सन्निकर्ष को प्रत्याशक्ति भी कहते हैं तो ज्ञायमानो सामान्य ये प्रत्याशक्ति होता है और दूसरा ज्ञायमानो हेतुस्य अनुमित करणत्व हेतु ये जहाँ हेतु का विचार दिए हैं पदकृत्यो में या कहे हैं कि ज्ञाय हेतु ये लिंग बनेगा मतलब ज्ञामान हेतु हेतु वह भी यही पंक्ति है वृद्धोक्त है ऐसा पंक्ति दिया है परामर्श लिंगम परामर्श ह हाँ। व्याप्ति ज्ञान व्याप्ति ज्ञान अनुमान हाँ। प्राचीनों का मन में मत में अनुमान किसको कहेंगे कहेंगे परामर्श ज्ञानम अनुमानम क्योंकि जो असाधारण कारण होगा वही कारण होगा अनुमिति के प्रति कारण हो जाएगा असाधारण कारण अर्थात परामर्श ज्ञानम परामर्श ज्ञान होने से आगे अनुमित हो जाएगी किंतु नब्बे लोग कहेंगे नब्बे लोगों का मत में कारण का क्या लक्षण है खाली असाधारण कारणम करणम कहेंगे करण का लक्षण असाधारण कारणम करणम ऐसे तर्क संग्रह में मूल में दिया गया व्यापार अब तो असाधारण कारण करणम कहेंगे तो अगर अनुमिति के प्रति करण अगर परामर्श ज्ञान को कहेंगे परामर्श ज्ञान हो जाने के बाद आगे अनुमिति हो जाती है परामर्श ज्ञान अर्थात तथा अयम अर्थात अयम पर्वतोपी धूमवान की दृश्य धूमवान कहेंगे बन्ही व्याप्य धूमवान अयम पर्वत इसको परामर्श ज्ञान कहेंगे तो बन्ही व्याप्य धूमवान अयम पर्वत ये ज्ञान होने से उत्तरक्षण में तस्मात पर्वतो बन्हींमान ये अनुमिति हो जाती है किन्नु परामर्श का उत्तरक्षण में अनुमिति हो जाएगी तो फिर ये व्यापार कौन रहा करण आगे व्यापार आगे आपका कार्य होना चाहिए जैसे कुठार आगे उद्यमन निपातन आगे छेदन होगा तो कुठार को करण कहते हैं जो कि व्यापार वाला होता है इसी प्रकार की अगर परामर्श को आप कर्ण कह देंगे परामर्श अनुमिति के बीच में और परामर्श जन्य कुछ नहीं है तो नहीं होने से व्यापार कुछ नहीं हुआ तो व्यापार बहुत असाधारण कारण करणम ये लक्षण परामर्श में नहीं घटेगा इसलिए नब्बे लोग कहते व्याप्ति ज्ञानम करणम अनुमिति के प्रति व्याप्ति ज्ञान करण होगा क्योंकि व्याप्ति ज्ञान के बाद आपको परामर्श ज्ञान होगा पर्वत में धूमो देखेंगे धूम देखने के बाद व्याप्ति का स्मरण होगा तो ये व्याप्ति स्मरण होने के बाद आगे आपको व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान परामर्श आएगा तो व्याप्ति ज्ञान को करण कहेंगे तो परामर्श ज्ञान व्यापार हो जाएगा तो असाधारण कारण और व्यापार बद ये होने से करण का लक्षण होगा तभी तो ये नव्य लोग कहेंगे कि व्याप्ति ज्ञान करणम करणम अर्थात अनुमित है करणम अर्थात अनुमान प्राचीन लोग कहेंगे परामर्श ज्ञानम अनुमानम नव्य लोग कहेंगे व्याप्ति ज्ञानम अनुमानम कितु वृद्ध लोग कहेंगे ज्ञामान लिंगम अनुमानम ज्ञम लिंगम अर्थात लिंग जो कि अभी ज्ञायमान हो रहा है उसके लिए वहां विरोध दिखाया अगर ज्ञायमान लिंग को अनुमान कहेंगे तो फिर यज्ञशाला बन्ही मतिर आसित क्यों अतीत धूमवत्वा यह यज्ञशाला में वो देख रहा है कि काला लगा हुआ है तो अनुमान करता है यम यज्ञशाला बन्ही आसित क्यों अतीत धूमत्वाद अभी धूम भी सामने में है क्या नहीं है तभी अतीतित धूम को हेतु बना करके बनी का अनुमान हुआ अगर आप कहेंगे ज्ञायमानम लिंगम होना चाहिए तो अतीत धूम अभी तक तो ज्ञायमान नहीं हो रहा है किंतु वहां अनुमिति होती है इसलिए वृद्ध लोग जो कहते हैं ज्ञायमानम लिंगम करणम वो ठीक नहीं है ऐसा वहाँ कहा गया विचार दिखाया अर्थात तो वृद्ध लोग कहते हैं ज्ञा लिंगम करणम र्णम अर्थात अनुमानम प्राचीन लोग कहेंगे परामर्श ज्ञान अनुमानम नब्बे लोग हेंगे व्याप्ति ज्ञानम अनुमानम उनका ऐसे तीन मत है ये अभी वृद्धोक्त अर्थात प्राचीनों से भी जो प्राचीन उनका मत है ज्ञायमान हेतु अनुमिति कर्णत्व न हेतु ज्ञायमान होगा तभी अनुमिति का करण बनेगा ज्ञामान हेतु अनुमित करण अनुमितीकरणम अर्थात अनुमानम होने से अभी पारिमाण्डल्य से सामान्य लक्षणाजन्य ज्ञाने अनुमित कारणत्वात् पारिमांडल्य सामान्य लक्षणाजन्य योगी का ज्ञान में क्योंकि पारिमांडल्य में जो सामान्य रहेगा पारिमांडल्य अर्थात अणुपरिमाण तो अणुपरिमाण तो में जो अनुपरिमाणत्व तो ये सामान्य को प्रत्याशत नहीं होगा तो ये केवल योगी प्रत्याशक्ति तो पारिमांडल्य से सामान्य लक्षणाजन्य ज्ञान में अभी सामान्य लक्षणाजन्य ज्ञान में पारिमांडल्य भी विषय तेना ज्ञा तो होगा आ, आ, और और यहाँ और एक विचार है कि सकल परिमाण में परिमाणत्व तो रहेगा अगर आप घट को देख रहे हैं उसमें परिमाण का ग्रहण हुआ तो परिमाणत्व तो का ग्रहण होगा परिमाणत्व तो, पारिमांडल्य में भी परिमाणत्व तो रहेगा रहेगा तो रहने से परिमाणत्व तो का सामान्य लक्षणा सन्निकर्ष से अभी पारिमांडल्य का भी ज्ञान होगा जैसे धूमत्व का सामान्य लक्षण सन्निकर्ष से जो अनागत धूम उसका भी ज्ञान हो जाएगा इसी प्रकार की जो परिमाणत्व तो एक जाति है इसका ज्ञान होने से यह परिमाणत्व तो सकल परिमाण में रहेगा तो पारिमांडल्य ये वेग परिमाण है उसमें ये परिमाण तो रहेगा तो वह जो तो का आश्रय हो गया जो पारिमांडल्य वो आश्रय भी ज्ञान होगा तो वो तो सामान्य को नहीं होगा क्योंकि वो अधिष्ठान सबको ज्ञान नहीं होता किंतु योगी को ज्ञान होगा तो ज्ञान होने से कहते हैं कि वो पारिमांडल्य भी कारण हुआ विषय विषय विधेयक कारण हो जाएगा पारिमांडल्य से सामान्य लक्षणाजन्य ज्ञान है ज्ञान है अर्थात योगी ज्ञान है ये सामान्य लोगों का ज्ञान नहीं होगा और ये पारिमांडल्य अनुमित कारण ज्ञायमानो हेतु बनकर के पारिमांडल्य भी कारण हो जाएगा यहाँ अनुमान कैसे होगा पारिमांडल्य ज्ञायमानो हेतु होगा अर्थात एक अनुमान होना चाहिए जिसमें पारिमांडल हेतु बनेगा और नियम है कि ज्ञायमान हेतु ही अनुमान का अनुमिति का कारण होगा तो पारिमांडल्य ज्ञाय माना होना पड़ेगा तो अनुमान कैसा कहेंगे परमाणु द्रव्यम परमाणु भी द्रव्य है क्यों पारिमांडल्य पारिमांडल्य परिमाण है परिमाणु जिसमें रहेगा वो क्या पदार्थ होगा परिमाणु जिसमें रहेगा वो क्या पदार्थ होगा हो द्रव्य होगा तो इसलिए अनुमान देते हैं परमाणु द्रव्यम क्यों पारिमांडल्य अभी इसमें हेतु हो गया परिमांडल्य लिख ले सकते हैं अनुमान परमाणु द्रव्यम अच्छा अभी तीन अनुमान आगे जो तीन चीज कहें उसके लिए तीन अनुमान लिखना होगा परमाणु द्रव्यम पारिमांडल्याम तम इस प्रकार की के, केवल व्यतरे के। और दूसरा अनुमान हो जाएगा विशेष विशेष इतर इतर भिन्नो भिन्नो ृती कालो विभुरमहत कालो विभु परम महत परिमाण बत्वात परम महत परिमाण बत्वात तो इसमें तीन हेतु आ गए परमाणु द्रव्य पारिमाण्डल्यात् अभी पारिमाण्डल्य हेतु बन गया आगे विशेष इतर भिन्नों क्यों विशेषत तो हेतु बन गया विशेष और तृतीय हो गया कालो विभु परम महत परिमाण ये जो तीन हेतु आगे पारिमांडल्य विशेष और परम महत परिमाण ये तीनों अगर हेतु होंगे तो वृद्धों के अनुसार ज्ञायमानम लिंगम अनुमान मतलब ये अनुमान होगा तभी तो ये तीन हो गए जो लिंग ये ज्ञामान होना पड़ेगा तो ज्ञाय अगर होंगे तो फिर विषय विधेय कारण होंगे नहीं होंगे तो हो जाएंगे है इसके लिए कहते हैं अभी पूर्व पक्ष शंका दे रहे हैं पहले तो ज्ञा हेतु से अनुमितिकरणत्व न पारिमांडल्य से सामान्य लक्षणाजन्य ज्ञाने सामान्य लक्षणाजन्य ज्ञान में पारिमांडल्य विषयत्व न कारण बन जाएगा और पारिमांडल्य अधिकरणत्व भी कारण बन जाएगा क्योंकि परम परिमाणत्व ये पारिमांडल्य में भी रहेगा तो योगी को जब ये परिमाणत्व तो का ज्ञान होगा उसको पारिमांडल्य का भी ज्ञान हो जाएगा और दूसरा कहते हैं ज्ञामान लिंग ये अनुमिति का कारण, तो होने से ये पारिमांडल्य विशेष परम महत परिमाण ये सब लिंग बनते हैं होंगे तो सब विषय बनेंगे नहीं तो ज्ञायमान कैसे होंगे तो विषय बनेंगे तो सब कारण बनेंगे पूर्व पक्ष कहता है कि अनुमितो उच्च ये सब कारण बन जाएंगे तो होने से पारिमांडल आप जो कहते हैं पारिमांडल्य भिन्ना नम कारणत्व कहा गया पारिमांडल्य से चार लिया गया ये चार से भिन्न कारण बनेंगे किंतु अभी तो ये चार ही कारण बन रहे तो आपका ये जो मूल कहा गया असंगतम अर्थात ये सब विषय बनते हैं विषय तो है ना सब कारण बनते हैं तो आप कैसे कहें ये सब कारण नहीं होता है इसके लिए मूल में उत्तर दे दिया इदमअी योगी प्रत्यक्षे विषय न कारण तुम तो ये जो कहा गया ये चार कारण नहीं बनेंगे ये मन में रख करके योगी प्रत्यक्षे में विषय कारण नहीं बनते हैं नहीं तो योगी को तो ये सब प्रत्यक्ष होगा ये तो फिर विषय विधेयक सब कारण बन जाएंगे दूसरा ज्ञम सामान्यम न प्रत्याशति तो सामान्य ज्ञामान होकर के सन्निकर्ष बनेगा ये नहीं है अगर सामान्य ज्ञामान होकर के सन्निकर्ष बनेगा तो पारिमांडल्य में रहने वाला परिमाणत्व तो। ये जब ज्ञायमान होगा तो पारिमांडल्य भी फिर ज्ञा होगा और ये दूसरा हो गया और तीसरा ज्ञायमान लिंगम न अनुमितीकरणम अगर ज्ञायमान मान लिंगम अनुमितिकरणम अनुमिति कहेंगे पारिमांडल्य विशेष परमहत परिमाण ये तीनों भी लिंग होते हैं ये ज्ञायमान हो जाएंगे तो विषय विधया कारण बनेंगे तो ये ये जो बात कहा जाता है कि ये चार कारण नहीं बनेंगे ये मान करके ज्ञायमान मानव लिंगम अनुमितिकरणम इति न अगर ज्ञा लिंगम अनुमितीकरण कहेंगे ये अनुमितीकरण हो रहे हैं तो ये भी ज्ञामान होंगे अर्थात विषय बनेंगे विषय बनेंगे तो कारण बन जाएंगे ये सब अभिप्राय रख के कहा गया न कारणम इति अभिप्रायेन उक्तम। ये तीन चीज को मन में रख के कहा गया कि ये चार कारण नहीं बनेंगे प्रथम योग्य प्रत्यक्ष के लिए विषय कारण नहीं बनते दूसरा सामान्य लक्षणा प्रत्याशक्ति ये नहीं है ज्ञा मान सामान्य प्रत्याशक्ति ये नहीं है और तीसरा हो गया ज्ञामान लिंगम अनुमितकरण ये भी अर्थात तो ग्रहणीय नहीं है ऐसा होगा तब तो ये चार किसी के प्रति कारण नहीं बनेंगे अच्छा आगे आत्म मानस हरम महत परिमाण ये किसी के प्रति कारण नहीं बनेंगे कहा गया विषय का चाक्षुष प्रत्यक्ष होने के लिए एक तो आलोको चाहिए आलोको होने पर भी परमाणु को इनका प्रत्यक्ष हो जाएगा क्यों नहीं होगा सूक्ष्म ये भाषा तो नहीं चलेगा महत्व परिमाण चाहिए तो, तो महत्व तो परिमाण ये परमाणु दियोणुको में नहीं रहता है तो महत्व तो परिमाण होने पर विषय का प्रत्यक्ष होगा ये नया एक को आत्मा का प्रत्यक्ष होता है होता है तो प्रत्यक्ष अगर होगा वहां तो चाक्षु से प्रत्यक्ष नहीं होगा किसे प्रत्यक्ष होगा मानस प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष होने के लिए उसमें महत्व तो परिमाण महत्व परिमाण ये चाहिए मन के द्वारा प्रत्यक्ष होने के लिए भी महत्व महत्व तो परिमाण ये चाहिए अच्छा क्यों कहते हैं वो द्रव्य है मन के द्वारा प्रत्यक्ष होगा सुख दुख इच्छा द्वेष ये सब कहीं प्रत्यक्ष होगा न्याय मत में किंतु अगुण है गुण प्रत्यक्ष के लिए उसमें तो कोई परिमाण नहीं रहेगा किन्तु आत्मा द्रव्य है द्रव्य प्रत्यक्ष के लिए महत्व परिमाण ये चाहिए उसको लेकर के आगे दिखाते हैं मूल में आत्मा मानस प्रत्यक्ष आत्म परम महत्व से कारणत्व आपने कह दिए कि परम महत्व परिमाण कारण नहीं होगा किंतु आत्मा का मानस प्रत्यक्ष होने के लिए आत्मा में परम महत्व परिमाण रहेगा अरे परम महत्व परिमाण ये, ये कारण होगा क्योंकि द्रव्य प्रत्यक्ष के लिए परिमाण भी कारण होता है तभी आत्मा का मानस प्रत्यक्ष होने के लिए उसमें रहने वाला परिमाण परम महत्व परिमाण ये कारण होगा किंतु तो आप कह दिए परम महत्व परिमाण कारण नहीं होगा इसलिए कहते हैं आत्मा मानस प्रत्यक्ष आत्मा परम महत्व से कारणत्व इसलिए जो कहा गया कि परम महत्व कारण नहीं होगा आत्म परम महत्व को छोड़ करके अन्य परम महत्व कारण नहीं होंगे परम महत्व किस में रह जाएगा या आकाश में रहेगा दिक में रहेगा काल में रहेगा और आत्मा में रहेगा ये आत्म आत्मा में रहने वाला जो परम महत्व इसको छोड़ के बाकी तीन में रहने वाला परम महत्व ये किसी के प्रति कारण नहीं होगा ऐसा मूल में कहा जाता है आत्म मानव आत्म परम महत्व से इसलिए परम महत परिमाणम आकाशादेर बोध्यम आकाशादेर परम महत परिमाणम अकार और, और आत्मा में जो परम महत परिमाण वो कारण हो जाएगा क्योंकि आत्मा का प्रत्यक्ष होता है ये बात कहा गया है ठीका में विषयतया द्रव्य लौकिक प्रत्यक्षे समवायिन महत्व हेतुत्वात द्रव्य का लौकिक प्रत्यक्ष होने के लिए और द्रव्य लौकिक प्रत्यक्ष कैसे हो रहा है कहते हैं विषय या प्रत्यक्ष का विषय होने में अभी प्रत्यक्ष द्रव्य लौकिक प्रत्यक्ष होने में विषय कारण बनता है द्रव्य लौकिक प्रत्यक्ष में विषय कारण बनता है प्रत्यक्ष शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा प्रत्यक्ष तीन में व्यवहार होता है ज्ञानम इंद्रियम और विषय को तो भी प्रत्यक्ष कहते हैं कहते हैं द्रव्य लौकिक प्रत्यक्ष विषय कारण होता है तो द्रव्य लौकिक प्रत्यक्ष में विषय कारण बनेगा प्रत्यक्ष शब्द का क्या अर्थ लिया जाएगा ज्ञान तो अभी द्रव्य लौकिक प्रत्यक्ष हुआ प्रत्यक्ष हो गया ज्ञान तो अगर घट का लौकिक प्रत्यक्ष हो रहा है तो विषय कौन हो जाएगा घट विषय घट में घट में विषयता क्यों आई क्योंकि वो ज्ञान का विषय बना तो ज्ञान के चलते ही अभी घट में विषयता अभी ज्ञान जाकर के घट में किस संबंध से रहेगा विषयता संबंध से तो जहा विषयता संबंध से ज्ञान रहेगा अर्थात तो वो विषय बन रहा है अभी ज्ञान का वहां महत परिमाण को समवाय संबंध से भी रहना पड़ेगा अगर वहाँ महत्व परिमाण नहीं रहेगा तो वो विषय नहीं बनेगा महत परिमाण अर्थात महत्व परिमाण तो महत्व तया तो द्रव्य लौकिक प्रत्यक्ष अर्थात तो कोई द्रव्य का अगर लौकिक प्रत्यक्ष होगा तो कैन रूपेण कहते हैं विषय द्रव्य विषय बन रहा है प्रत्यक्षगत तो, समवायन महत्व से हेतुत्वात् अभी जिसमें ज्ञान जा करके रहेगा वहां महत्व परिमाण भी रहना पड़ेगा रह करके ज्ञान के प्रति महत्व परिमाण कारण हो जाएगा घट में महत्व परिमाण भी रहेगा घट में ज्ञान भी रहेगा तो ज्ञान के प्रति महत्व परिमाण सामानधिकरण संबंध से कारण होगा विषयतया द्रव्यलौकिक प्रत्यक्षे समवायन महत्व से हेतुत्व भाव जो कहा गया मूल में आत्म मानस प्रत्यक्ष आत्म परम महत्व से कारण विषय तो होता है आत्मा अभी अच्छा हाँ ये रामरुद्री में देखिये यथे प्रतीक दिया था वो प्रतीक क्या गया तथा तो च योगी प्रत्यक्ष विषय से कारण योगी प्रत्यक्ष में अगर विषय को कारण मानेंगे तो योगी प्रत्यक्ष में विषय को कारण माना गया नहीं अगर मानेंगे तो तेषा अतीत अनागत विषय का प्रत्यक्ष न स क्योंकि अभी विषय नहीं है न सी लौकिक प्रत्यक्षे एवं विषयस्य से कारण तम अंगीकार्यम लौकिक प्रत्यक्ष के लिए विषय कारण होता है योग ज धर्म तो लौकिक सन्निकर्ष एव इति योग ज धर्मस्तु योगी को योग धर्म से सब पदार्थ का अतीत अनागत पदार्थ का ज्ञान होता है योग धर्म पुण्य उससे प्रत्यक्ष होता है इसलिए योग धर्मस्तु जो कि योगी में है ये लौकिक सन्निकर्ष नहीं है अलौकिक सन्निकर्ष एव भाव जो योग जो सन्नीकर्ष कहते हैं वो धर्मजन्य या अलौकिक सन्नीकर्ष आगे स्व इति अच्छा पहले दिन करी में देखिए पंक्ति यद्यपि स्व प्रत्यक्ष वक्तुम उचितम क्योंकि मुक्तावली में पंक्ति है आत्म मानस प्रत्यक्ष परम महत्व से अभी घट प्रत्यक्ष मध्यम महत्व से घट में मध्यम महत्व रहेगा तो घट प्रत्यक्ष है मध्यम महत्व से कारण तो अभी जिस समय में घट का प्रत्यक्ष हो रहा है उस समय में वो मध्यम महत्व का भी प्रत्यक्ष हो रहा है नहीं हो रहा है हो रहा है इसी प्रकार की जिस समय में आत्मा का मानस प्रत्यक्ष होगा उस समय में उसमें रहने वाला परम महत्व उसका भी तो प्रत्यक्ष होना चाहिए तो आपको कहना चाहिए था कि आत्मा का जो परम महत्व उसका प्रत्यक्ष में परम महत्व कारण बन रहा है अर्थात घट में रहने वाला मध्यम महत्व का प्रत्यक्ष में वो मध्यम महत्व विषयत्व कारण हो रहे है आपको इस प्रकार कहना है आप कहते हैं कि घट का प्रत्यक्ष में मध्यम महत्व कारण बन रहा है ये क्यों कह रहे हैं आपको कहना चाहिए कि मध्यम महत्व का प्रत्यक्ष में मध्यम महत्व कारण है घट प्रत्यक्ष में मध्यम महत्व कारण है वो तो है किंतु अर्थात आपको पहले मध्यम महत्व का ज्ञान होगा क्योंकि वह कारण है आगे आपको घट का ज्ञान होगा तो आप कहते हैं कि घट प्रत्यक्ष में मध्यम महत्व कारण है ये क्यों कहते हैं उससे पहले तो आपको मध्यम महत्व का ज्ञान हुआ है तो इसलिए कहना चाहिए कि मध्यम महत्व का प्रत्यक्ष में मध्यम महत्व कारण होता है इसी प्रकार की आत्म आत्मा में रहने वाला पर्व महत्व उसका ज्ञान होने के बाद आपको आत्मा का ज्ञान होगा आत्मा का मानस प्रत्यक्ष होने के लिए आत्मा का परम महत्व कारण तो पूर्व क्षण में आपको आत्मा का परम महत्व का ज्ञान हुआ होगा तो ये जो आत्मा का परम महत्व का ज्ञान होगा उसमें आत्मा का परम महत्व विषय विधया कारण है आपको वो कहना चाहिए था तो आत्म मानस प्रत्यक्ष आत्मा परम महत्व से कारण नहीं कह करके आत्मा परम महत्व प्रत्यक्ष आत्मा परम महत्व से कारणत्वाद ये कहना चाहिए था ऐसा किंतु आप नहीं कहे इसको दीनपरी में कहते हैं यद्यपि स्वप्रत्यक्षे इति वक्त भक्तमुचितम तो स्वप्रत्यक्षे अभी आप क्या कह दिए आत्म प्रत्यक्षे प्रत्यक्ष आत्मपर्म महत्व कारण होता है कहना चाहिए था स्वप्रत्यक्षे ये स्व पद का क्या अर्थ रामरुद्री में कहते हैं आत्मगत महत्व प्रत्यक्षे आत्मा में रहने वाला महत्व का प्रत्यक्ष में वो महत्व आत्मा में रहने वाला महत्व विषय विधेयक कारण होगा नहीं होगा होगा आत्मगत महत्व प्रत्यक्ष विषय विधेयक कारण तो स्वस्थ कहने से परमहत्व जो आत्मा में रहता है आत्मा में रहने वाला परम महत्व का प्रत्यक्षी होगा तो विषय कौन बनेगा परमहत्व और वो कारण होगा नहीं होगा होगा तो आप आत्म मानस प्रत्यक्ष क्यों कह रहे हैं तो कहना चाहिए परम महत्व मानस प्रत्यक्ष इसको हम दिनकरी में स्पष्ट कर रहे हैं यद्यपि स्व प्रत्यक्ष वक्त उचित तथापि टीकाकृण मते टीकाकार अर्थात न्याय का टीकाकार ये न्याय का तो भाष्यकार हो गए वात्स्यान तो उसके ऊपर उद्योग कर, उद्योग करो वहाँ वार्तिककार न्याय का और वो बातिकार का ऊपर में ये टीकाकार है वाचस्पति के ऊपर ये का हो गया तात्पर्य टीका न्याय तात्पर्य टीका और उसका संशोधन किए मतलब उसके ऊपर फिर और परिशुद्धि किए है उदयनाचार्य भाष्य आगे वार्तिक वार्तिक के आगे वाचस्पति हो गया टीकाकार टीकाकार के आगे उदयनाचार्य टीकाकरण मते आत्म महत्व आत्मिक महत्व अयोग्यवाद तो प्रत्यक्ष न संभवती थी वाचस्पति जी कहते हैं आत्मा में रहने वाला एकत्व और महत्व ये प्रत्यक्ष का योग्य नहीं है अगर आत्म परम महत्व ये अगर प्रत्यक्ष होता तो मूलकार कह देते कि आत्मा परम महत्व प्रत्यक्षे विषय विधया पर कारण होता ऐसा कह देते किन्दु बाचस्पति कहते हैं आत्मा में रहने वाला एकत्व और परम महत्व ये प्रत्यक्ष होता नहीं तो क्यों ऐसा कहते हैं होता नहीं न संभवती इति आत्मा ऐसा कहा गया क्यों ऐसा प्रत्यक्ष होता नहीं इसको रामरुद्री में देखिए अन्यथा अगर आत्मा में रहने वाला एकत्व और आत्मा में रहने वाला परम महत्व अगर ज्ञान होता है ये सब द्वितीयवादी होते फिर आत्मा में एकत्व प्रत्यक्ष हो जाएगा फिर द्वितवादी का <laughs> कहाँ स्थान होगा और आत्मा का पर महत्व प्रत्यक्ष हो जाएगा जो आत्मा को अणुपरिमाण कहते हैं शरीर परिमाण कहते हैं उनका फिर कहाँ स्थान रहेगा तो इसलिए कहते हैं इतने सारे दर्शन है यही प्रमाण है कि आत्मा का एकत्व और परमहत्व ये प्रत्यक्ष नहीं होता है वाचस्पति तर्क दे करके कह रहे हैं अयोग्यवे न अन्यथा आत्मान अणुत्व इंद्रियादि स्वरूपत्वेच विवाद असंभवात तो जो लोग कहते हैं आत्मा अणु है सर्वक लोग कहते हैं आत्मा इंद्रिय ही आत्मा है अगर आत्मा का एकत्व तो प्रत्यक्ष होगा उसका अधिष्ठान आत्मा भी प्रत्यक्ष होगा और उसमें रहने वाला परम तो प्रत्यक्ष होगा आत्मा विषय को कोई विवाद ही नहीं होना चाहिए तो असंभव इतनी दिनकारी में तथापि तो आत्मिकत्व महत्व और अयोग्यवात इसलिए स्व प्रत्यक्ष न संभवते इसलिए आत्मा का परम महत्व का प्रत्यक्ष नहीं होगा नहीं होगा तो मुक्तावली कार्य इसलिए कहते हैं आत्मा मानस प्रत्यक्ष है क्योंकि आत्मा में रहने वाला परम महत्व का प्रत्यक्ष नहीं होगा नहीं होगा तो आत्मा मानस प्रत्यक्ष में आत्मा में रहने वाला परम महत्व कारण होता है आप जो कह दिए परम महत्व कारण नहीं होता है ठीक नहीं हुआ इसलिए आत्म परम महत्व को छोड़ करके बाकी तीन परम महत्व एक इसके प्रति कारण नहीं हो गए ऐसा संकुच संकोचन करना चाहिए आज यहाँ तक ओ शंकराचार्यं शंकर्य केशव वादरायण सूत्र भाष्य कृत पुनः पुनः श्वरो गुरुरात्मी मूर्तिभागि व्यादेहाय दक्षिणा मूर्त नम ओ शांति शांति शांति, शांति। समय